ओ सहनावत सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्त शांति शांति शांति हा जी पूछना तो नहीं पाँच बोलू इनका, इनका भावार्थ क्या है अच्छा ये कहना चाहते हैं जैसे गोत को समझने के लिए जो चिन्ह बताए का होना और आ, उसका आ, कुकुदमान का होना और पूंछ का होना उसी प्रकार से गल कंबल का होना जैसे ये लिंग है चिन्ह है किसी पदार्थ को समझने के लिए ठीक उसी प्रकार से वायु को समझने के लिए एक चिन्ह है एक लिंग है स्पर्श ये बताए और ये जो स्पर्श है केवल स्पर्श पृथ्वी जल अग्नि का नहीं केवल स्पर्श गुण केवल स्पर्श चिन्ह पृथ्वी जल अग्नि का नहीं है वो तो केवल वायु का ही है उनका अन्य गुणों के साथ में मतलब पृथ्वी जल अग्नि में जो स्पर्श है वो अन्य गुणों के साथ में है पर केवल स्पर्श वायु में है ये इसका अभिप्राय है ठीक है हाँ जी तो है जी, जी।, जी। हाँ जीभा अच्छा न दृष्टान स्पर्श ठीक है पृथ्वी जल और अग्नि का स्पर्श लिंग के, आ, केवल स्पर्श लिंग नहीं है सबके साथ केवल लगना है केवल स्पर्श गुण उनका नहीं है केवल स्पर्श गुण तो वायु का है यह कहना चाहते हैं ये कह रहे हैं न दृष्टान स्पर्श दृष्टान नेत्रेंद्रिय पर्यंत प्रत्यक्षी भूतान से प्रत्यक्ष होने वाले रूप वाले पृथ्वी जल और अग्नि अग्नि के अग्नी के स्पर्शो लिंगम केवल स्पर्श लिंग नहीं इसलिए अदृष्टम अस्ती वो अदृष्ट द्रविक अदृष्ट वायु का लिंग है ना कि तो दृष्ट दृष्ट हो नहीं ऐसे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं दृष्ट तो कही नहीं कहीं नहीं रहे ना इति वायु अदृष्टलिंग वाला वायु है ठीक है ना ना द्रव्यानं स्पर्श इति अदृष्टलिंगो वायु दृष्ट लिंग वाला वायु है यानी ये जो अदृष्ट है वो वायु का विशेषण है नहीं नहीं ये नहीं कहना चाहते ना अंत में देखिए ना पृथ्वी आप पृथ्वी अब तेजसाम न खलु स्पर्शो लिंगम बस इतना है इसलिए अदृष्टम अस्ति अदृष्टम अस्थि वायु ये इसका अभिप्राय है वो अद न अदृष्टम अस्ती ये नहीं कहना चाह रहे हैं जो अदृष्ट लिंग वायु आगे खोलेंगे हाँ, तो वाय। हाँ, देखो ना इति अदृष्ट लिंग वायु ये अदृष्ट लिंग वायु का विशेषण है अदृष्ट लिंग वायु उसके तो आगे जो अदृष्टम स्पर्श लिंगम अदृष्टम स्पर्श लिंगम अदृष्टम ना नहीं आप लगा रहे हो ना ऐसा ऐसा नहीं ये ये लिखिए ये देखिए ना न खलु लिंगम ठीक है ना न खलु लिंगम ये किसके लिए कह रहे हैं पृथ्वी अप तेजसाम पृथ्वी अप तेजसाम न खलु लिंगम इनका नहीं है ये अदृष्ट यानी अदृष्ट वायु का लिंग है ये कहना चाहते, तो कहना आ चाहते। आ, आ, आप ये बताइए आप आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर ये नकार को किसके साथ जोड़ना चाहते हैं नकार तो नास्ति। जो वायु तो तो के लिए ठीक है बोल रहे हैं ऐसा तो आप अगर ऐसा अभिप्राय आप लेना चाहते ले लीजिए मेरे कोई आपत्ति ऐसा निकलना चाहिए ठीक आपको ऐसा लग रहा है ठीक है कोई बात मुझे नहीं, नहीं लग रहा है जी। आ, मेरे को फिर ऐसा नहीं लग रहा है ना मैं मैं मैं एक में तो सीधा सीधा शब्दार्थ कर रहा हूं पृथ्वी अब स्पर्श पृथ्वी जल अग्नि का लिंग नहीं है किसका है ये स्पर्श अदृष्ट वायु का लिंग है ये आ, है तो नहीं हाँ इतना कर रहे तो आग आग नहीं अदृष्ट ये तो बता रहे हो ना अदृष्टम अस्थि का मतलब है अदृष्टम वायु लिंगम अस्थितिंग जो तो सूत्र में दिया ही ना अदृष्ट लिंगो वायुष्ट लिंग में आप आप एक बात बताइए ये लिंगो वायु जो सूत्र में है इसका इसके अनुसार भाष्य करेंगे ये अपने अनुसार भाष्य करेंगे भाष्यकार उसके अनुसार है ना तो उसके अनुसार अगर आप कहेंगे न छा स्पर्श ये ना, ना स्पर्शा। सिधा सिधा है नाम नाम स्पर्शा। ना देखिए न न छा स्पर्श सीधा सीधे दृष्टान पदार्थान स्पर्श न कसी अदृष्ट लिंगो वायु वो लिंग है आगे तो उससे जुड़ रहा है यानी आप ये अर्थ लेना चाहते है की नहीं वो तो आप निकाल रहे हैं तो मेरे कोई आपत्ति नहीं आपके ऐसा निकालने में मतलब आप भी उसी अभिप्राय को कहना चाहते हैं जिस अभिप्राय को मैं कहना चाहता हूं लेकिन अर्थ आप अपने ढंग से ले रहे हैं मैं अपने ढंग से ले रहा हूं उसमें कोई आपत्ति नहीं ठीक है मैं तो सूत्र के आधार पर इसका अर्थ ले रहा हूं वो तो आ, विवक्षा है आप उस विवक्षा से उसका अर्थ ले रहे हैं अगर विवक्षा वेद से सिद्धांत में कोई अंतर नहीं आ रहा है तो उस विवक्षा में ले लीजिए लेकिन वही अर्थ लेना यह कोई नियम नहीं क्योंकि आप नकार को इसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं मैं नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ अच्छा दोनों अपने अपने ढंग से अर्थ कर रहे हैं और मुख्य अर्थ तो वही निकल रहा है जो आप लेना चाहते हैं मैं वो लेना चाहता हूँ फिर इसमें इसके बारे में बहस किस लिए करना है अपने नहीं। नहीं। मैं जो कहना करना चाहता हूँ बाकी का वो आप जो अधिक तो कहना चाहते हैं तो वो आप कहना चाह रहे हैं ना मेरे को तो वो अर्थ निकल रहा है ना ठीक है दोनों का अभिप्राय एक ही है केवल इतना आपका कहना है कि वो यहाँ पर वो नकार इसके साथ अदृष्टम ये कहना चाह रहे हैं आप अदृष्टम अस्तीम ना नास्ति। ऐसा कहना आ, ले लीजिए मेरे को आपत्ति नहीं ऐसे ही अर्थ ले लीजिए मेरे को आपत्ति नहीं ठीक तो है और इसी का आगे भवति ये कहा इस, इसी के आगे पूछ रही है पहले आगे अच्छा अतो हे तो अदृष्टलिंगक स्पर्शलिंग कोवल स्पर्शिंद्रियन अगे गसूपव द्रव्य प्रत्यक्ष मंत्रेण तस्श्रयन गुणिन भवित आगे न खु गुणुणिन मंत्रेण या तो इसके आगे क्या पूछना चाह रहे हैं न खु गुणों गुणिन यहाँ तक हो गया यहाँ आप अल्प विराम लगा लीजिएगा अपनी ओर से ये कहना चाह है गुन, रहे हैं की गुण गुणी के बिना नहीं रह सकता यहाँ तक हो गए अब उसके बाद नाम दृष्टान पदार्थान केसा पदार्था नाम गंधरस रूपवता नाम पदार्था नाम पृथ्वी तेजसम लिंगम वो ये जो स्पर्श गुण है वो इसका लिंग नहीं है क्योंकि स्पर्श के लिए तो आ रहे हैं ना ये तो वो स्पर्श गुण केवल इनका नहीं है यहां पर भी केवल शब्द को जोड़ना है इनका तो लिंग तो है लेकिन केवल स्पर्श गुण इनका लिंग नहीं है ऐसा ये इसी का ऐसा ही अर्थ है अब स्पष्ट हो रहा है आगे पढ़ना है अच्छा हो गया और किसी को चले हम आगे अब भूमिका ग्यारहवें सूत्र की भूमिका ननु केवलेन स्पर्शे नुणे नायुर्लक्ष न च दृश्यते तदेव दृष्टिभ्य सदा दृष्टिभ्य पृथिव्यादिभ्यो भिन्नो अदृश्य सन किकारक द्रव्यम उच्य से तदा ननु एक प्रश्न ये प्रश्नार्थ में आया है ननु केवल स्पर्शगुण के द्वारा वायु लक्षित होती है यानी केवल एक एक ही स्पर्शगुण है इस केवल स्पर्शगुण के द्वारा वायु लक्षित हो रही है न दृश्य से ये दिखाई नहीं देती है वाु ऐसी स्थिति में एवं दृष्टिभ्य पृथ्वी भिन्नः इसलिए जो दिखने वाले नेत्रेन्द्रीय आदि से दिखने वाले पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों पदार्थों से भिन्नः अलग है और अदृश्य है अदृश्य है अदृश्य सन अदृश्य होता होगा किम प्रकार द्रव्यम वो किस प्रकार वाला द्रव्य है उच्चते उसके बारे में कहते हैं तद आह उसका उत्तर समाधान अगले सूत्र में किया जा रहा है बोलिएगा अद्रव्यवत्व द्रव्यम भाष्य को पहले देख लीजिएगा पृथ्वी जल अग्नयो द्रव्यवंत अन्य द्रव्य संय संसक्ता ह। संतो अनेक गुणवंत पृथ्वी जल अग्नया तीनों द्रव्य कैसे हैं द्रव्यवंत ये द्रव्य वाले हैं पृथ्वी जल अग्नि ये तीनों द्रव्य वाले हैं अर्थात उसी को कोला है अन्य द्रव्य संसक्ता दूसरे द्रव्यों से युक्त हैं। यानी पृथ्वी केवल पृथ्वी नहीं है पृथ्वी जो है जल से अग्नि से युक्त है यानी अन्य द्रव्यों से युक्त है केवल पृथ्वी पृथ्वी के रूप में नहीं है ये कहना चाह रहे हैं जल केवल जल के रूप में नहीं है जल जो है अग्नि वायु के साथ संपृक्त है ऐसे अग्नि केवल अग्नि के रूप में नहीं है अग्नि वायु के साथ संपृक्त है ये कहना चाहते हैं ये तीनों पदार्थ पृथ्वी जल अग्नि ये तीनों द्रव्यवंत द्रव्य वाले हैं अर्थात अन्य द्रव्य संसक्ता दूसरे द्रव्यों से जुड़े हुए हैं इसलिए अन्य द्रव्य संसक्ता संता अन्य द्रव्यों से युक्त हो, होते हुए अनेक गुणवंत अनेक गुण वाले स्पष्ट हो रहा है अनेक गुण वाले का मतलब है उन जिन द्रव्यों से संप्रक्त हैं उन द्रव्यों के गुण भी उनके अंदर है ये कहना चाहते हैं हाँ जी तो हम्म भी अनेक हाँ जी हाँ जो जो अनेक नहीं होंगे तो अनेक नहीं है। नहीं, तो नहीं नहीं ये अर्थापत्ति नहीं ये अर्थापत्ति नहीं नहीं वो आप निकाल रहे हैं ये अर्थापत्ति नहीं वो ये कहना चाहते हैं क्योंकि उनके जैसे पृथ्वी है पृथ्वी में रूप भी है ठीक है ना रूप रस गंध स्पर्श ठीक है ना ये सारे गुण है तो रूप मुख्य रूप से अग्नि का है तो इसमें भी है क्यों इसमें है क्योंकि यह उस अग्नि से संयुक्त है। इसलिए इसमें है अब वायु अग्नि से संयुक्त नहीं है इसलिए वायु में रूप गुण नहीं है यह कहना चाहते हैं ये नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं मानते वैशे दर्शन में ये माना जाता है कि पृथ्वी जो है पृथ्वी के अंदर भी वायु यानी आकाश वायु और अग्नि और जल ये तत्व विद्यमान है ऐसा मानते हैं व्यवस्थिता का अर्थ है मुख्य रूप से पृथ्वी में गंध गुण हैं मुख्य गुण गुण गुण बौद्ध हैं जैसे कहा जाता है ना जीवात्मा के बारे में वैसे जीवात्मा का मुख्य गुण तो चेतनता है बाकी ये सारे हैं चौबीस गुण दिखा दिए वहां पर वैसे तो एक ही है स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में वैसे तो आत्मा का एक ही गुण है चेतनता परंतु उसके साथ में यह भी है उसी चेतनता का विस्तार एक प्रकार से यूं समझना चाहिए यानी विस्तार तो यूं नहीं है एक ही गुण के अनेक गुण बन गए ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है यानी पर उनका कथन का अभिप्राय है कि मुख्य रूप से मुख्य गुण यही है इसी गुण से आत्मा जानी जाती है पकड़ में आ रहा है आत्मा जो है इसी गुण के कारण से वो जानी जाती है चेतनता उसका प्रमुख गुण है बाकी बहुत सारे गुण है ऐसे क्या है सूत्र पृथ्व्याम गंधा व्यवस्थित ऐसा है पृथ्व्याम गंधा ये जो व्यवस्थित पृथ्वी गंध जो कहा है वहां पृथ्वी का मुख्य गुण को बता रहे उसकी मुख्यता को बता रहे उससे ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी में वो उसके गुण अपने गुण का मतलब यहाँ पर उसका अपना स्वाभाविक गुण नहीं है वो दूसरे आगे से आया हुआ स्वाभाविक नहीं करेंगे केवल, हाँ। तो केवल, केवल, आ, केवल केवल गुण... केवल केवल पृथ्वी द्रव्य रहेगा। तब तो उसका माना जाएगा। ही। सही है। मुख्य उसमें। उसके अपने गुण भी है ना और भी गुण हैं। उसमें कठोरत्व है उसमें, है, उसमें आ, और भी बहुत कुछ गुण है ना उसमें ऐसा थोड़ा है कि केवल आ, उसमें गंध एक ही गुण रहता है पदार्थ में पदार्थ में अनेकों गुण होते हैं अनेकों गुण होते हैं एक गुण तो होता नहीं है तो पहले एक सिद्धांत हमने रहा कि किसी भी पदार्थ में केवल एक गुण नहीं रह सकता एक से अनेक होने चाहिए ठीक है ना थीके। तो उस आधार पर यहाँ पर जो पृथ्वी में मुख्य रूप से वो प्रधान गुण बताया इसका ये अभिप्राय नहीं है कि उसमें और गुण नहीं होते है। कोई अन्य द्रव्य द्रव्य द्रव्य से न होते होते भी ऐसा ऐसा है जिसके जिसके अंदर गुण गुण क्योंकि अभी आपने कहा कि ए, कोई द्रव्य नहीं कोई नहीं केवल एक ही व्यापक सिद्धांत नहीं बताना चाह रहे कोई हेतु नहीं देना चाह रहे कथन कर रहे जहाँ कथन होता है वहाँ उसको आप हेतु के रूप में लेकर के उसको व्याप्ती रूप में नियम नहीं बना रहे आप तो व्याप्ति नियम बना रहे हो यहाँ कोई व्याप्ति नियम नहीं बता रहे पर केवल एक बात कही जा रही है कि वहां दूसरे गुणों से युक्त होकर के जैसे ईश्वर के साथ जुड़ करके आत्मा भी आनंदित तो होता है वो भी आनंद से युक्त होता है ये जो कहा जा रहा है ना तो वहां केवल उसके संप्र संयोग के कारण से ये बात बताई जा रही है अगर वो संयुक्त नहीं होता है तो फिर आनंद नहीं रहेगा उसका वहाँ केवल ये केवल बताना चाह रहे हैं कि ये उसके साथ जुड़ करके वो उन गुणों से भी युक्त है ये बताना चाह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा व्याप्त नियम नहीं बनता प्रकृति भी ईश्वर से जुड़ा, जुड़ी हुई है तो ईश्वर प्रकृति भी आनंद से युक्त हो जाएगी ऐसा थोड़ा होगा भाई वहां केवल एक कथन किया जा रहा है भाई जीवात्मा अगर परमात्मा के साथ जुड़ता है तो वो आनंद से युक्त होता है केवल जुड़ने मात्र से नहीं होगा आत्मा तो चेतन है और जुड़ करके आ, उस जैसा बनने की चेष्टा करेगा तब होगा वैसे तो हम पहले से जुड़े हुए जुड़ने मात्र से उससे युक्त नहीं हाँ मिलेगा ना जो जो मतलब जो जो आत्मा जुड़ेगा उसको मिलेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं क्या नहीं करता भाई हर जगह आप व्याप्ति कोई उद्देश्य वहां ये नहीं रहता है कि हर जगह आपको व्याप्ति दिखाना है कोई यहाँ ऐसा सिद्ध नहीं करवाना चाह रहे जिसके साथ जुड़ता है तो इस तरह होता ऐसा व्याप्ति नहीं बताया जा रहा है यहां पर तो केवल ये कथन कर रहे हैं कि उन चीजों से युक्त तो होता है इसलिए इसमें रूप रसगंधादि गुण आए हैं ये बात कही जा रही है ठीक है हाँ जी कौन से सिद्धांत में सूत्र में हाँ जी कौन से वाले पहले सूत्र में हूं पृथ्वी है जो तो ये पृथ्वी के स्वयं तो के का मतलब ये है जो मूल परमाणु है पृथ्वी के उसके अंदर ये गुण हैं ऐसा मानते हैं और रस और संसर्ग के आते हैं। तो संसर्ग आते हैं मैं अभी भी वही बात कह रहा हूँ तो मुख्य ऐसा है हम लोग क्या है दोनों सिद्धांतों को ऐसा गुला मिलाते हैं तो कभी उसमें चले जाते हैं कभी इसमें चले जाते हैं वास्तविकता ये है जो आ, पृथ्वी जल अग्नि, वायु, आकाश जो पांच महाभूत है उन पांच महाभूतों में जो सांख्य दर्शन के आधार पर जब आप आकाश को लेखें तो वहां केवल एक ही तत्व माने है वहां पर आकाश को जब फिर वायु को लिया तो उसमें दो तत्व माने उसमें आकाश का भी गुण आया है उसके अंदर ये माना गया फिर वायु के बाद में जब अग्नि में आए तो अग्नि में तीनों तत्व विद्यमान है ये स्वीकार किया है ऐसे ही फिर जब आप इसमें आ जाएंगे जल में तो उन तीनों पदार्थों का इसमें जल में आया है, ये स्वीकार किया फिर जब पृथ्वी में आएंगे तो उन चारों पदार्थों के गुण इसमें आए हैं ऐसे स्वीकार किया जाता है वहां पर तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो इनको जो मूल मान रहे हैं ये जो मूल जो बताए जा रहे हैं इन मूल में वो गुण भी विद्यमान है अब फिर ये जो संप्रक्त जो मिलते हैं जुड़ते हैं ये जो बोला जा रहा है ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो स्थूल पदार्थ है इन स्थूल पदार्थों को हम जब देखते हैं तो इन सबको मिला करके इन स्तूल पदार्थों को देखते हैं इस रूप में अगर आप संपृक्त मानते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है अगर उन मूल पदार्थों को अगर कोई माने कि पृथ्वी पृथ्वी के साथ में पृथ्वी परमाणु के साथ में जल परमाणु जुड़ते हैं और इसलिए वहां पर जलीय तत्व आते हैं ऐसा अगर कोई कहते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है जी क्या आपत्ति होगी क्योंकि वो संप्रक्त तो होंगे ही ना संप्रक्त संयोग तो होगा ही है क्योंकि केवल पृथ्वी से कोई कार्यद्रवी तो बनेगा नहीं क्योंकि पांचों को संपृक्त करके ही कोई कार्यद्रवी उत्पन्न होता है ठीक है तो केवल जब पांचों द्रव्यों को संपृक्त करोगे यानी संयुक्त करोगे तब कोई कार्यद्रव्य उत्पन्न होता है अब उस कार्यद्रव्य में जो गुण आ रहे हैं वो गुण इन पांचों के आ रहे हैं तो उसमें अगर गंध गुण को लेंगे तो किसका है तो भई पृथ्वी का है ऐसा कहा जाता है और रस किसका है तो वो जल का है ऐसा कहा जाएगा रूप किसका है तो अग्नि का ये कहा जाएगा स्पर्श किसका है तो वो वायु का ये कहा जाएगा शब्द किसका है तो आकाश का ऐसा कहा जाएगा फिर आप कहेंगे नहीं इसमें इसमें भी तो पृथ्वी में भी तो है हा है उसमें भी पृथ्वी में भी है मेरे को आपत्ति नहीं है लेकिन जब यह कथन किया जा रहा है कि यह रूप किसका है किसका मतलब मूल रूप किसका है तो ठीक है अग्नि का ही फिर आप पूछेंगे पृथ्वी का ना पृथ्वी का भी है इसका भी है उसका भी है फिर क्या अंतर है दोनों में अंतर यह है कि जो केवल रूप है केवल रूप तो अग्नि का ही है जैसे यहां पर बताया जा रहा है ना जैसे स्पर्श गुण केवल स्पर्श गुण किसका है वायु का है बाकी उनका भी है तो फिर उनका भी है तो दोनों में अंतर क्या थोड़ा बहुत अंतर होता है रूप रूप में अंतर होता है जैसे वहां बताया भास्वर रूप है तो अभास्वर रूप होगा उसका ऐसा लेकिन जब केवल रूप को लेकर के प्रश्न किया जाए रूप गुण किसका है तो यही उत्तर आएगा अग्नि का है तो वहां पर मूल रूप को लेकर के प्रश्न हो रहा है तो इस दृष्टि कौन से यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो कहा तो चले गए ये जो पृथ्वी जल अग्नि ये तीनों पदार्थ हैं ये दूसरे द्रव्यों से संपृक्त हैं इसलिए उनमें बहुत सारे गुण आए हैं ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है हाँ, सोर पे ले लीजिएगा का ये गंद को, गंद को भी है हाँ स्तूल सौ रूपये ले लीजियेगा पहले पहले इस बात को निर्धारण करिए क्या एक पदार्थ में अनेक गुण होते हुए भी उसमें प्रधान अप्रदान का प्रयोग नहीं होता है अपने नहीं होता है ना तो स्वामी दयानंद यह क्यों लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में यद्यपि मुख्य रूप से तो चेतनता उसका गुण है बाकी ये भी गुण है तो वहां मुख्य गुण का प्रयोग कर रहे हैं मुख्यता गौणता का सबके साथ में प्रयोग होता है ऐसा नहीं कि मुख्य और गौण का प्रयोग नहीं होता है शास्त्रों में ऐसा प्रयोग आ ही रहा है ना जब वो कहते हैं मुख्य गुण है और देखिएगा ईश्वर का मुख्य नाम तो ओम है बाकी और भी नाम है लेकिन मुख्य नाम ओम है ये भी एक आता है क्योंकि ईश्वर के सारे नाम है नाम होते हुए भी उसमें एक मुख्य नाम बोला तो मुख्य गुण का तो प्रयोग सभी के साथ होता है ठीक है चले मांगे अब कहा जा रहा है तत्रापि खलु अन्य गुण संयुक्त स्पर्शो गुणों लभ्यते तत्रापि तत्राप का मतलब उन तीनों पदार्थों में पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों पदार्थों में अन्य गुण संयुक्त अन्य गुणों के साथ साथ स्पर्शो गुणों लभ्य थे स्पर्श गुण भी उनमें उपलब्ध होता है पृथ्वी में जल में अग्नि में पृथ्वी खलु जल अग्निवायु भी संप्रक्ता सती पृथ्वी जो है जल अग्निवायु इन तीनों से जुड़ी हुई गंध रस रूप स्पर्श वाली होती है गंधरू रसूपस्पर्शवती जलम जलम तो अग्निवायुभ्या युक्त सदसूपस्पर्शव और जल जो है अग्नि और वायु इन दोनों पदार्थों से युक्त होकर रसूपस्पर्शवा वाला होता है अग्नि जो है वायुना संयुक्त असन रूप स्पर्शवान भवती और अग्नि जो है वायु के साथ जुड़ी हुई रूप और स्पर्श वाली होती है हाँ जी पृथ्वी वायु वायु संपर्क है है तो और तो अपनी और अपनी और जो स्पर्श का उसी अन्य संयुक्त सब तो द्रव्यों को ले के को, को लेकर लेकर तो तो के क्या इसका के गुणों गुणों गुणों रहे हैं हैं क्या पहली दूसरी पंक्ति में तथा कल अन्य गुण संयुक्त स्पर्शो गुणों लगे अन्य गुणों से संपृक्त यानी जुड़ करके स्पर्श गुण वहां पर उपलब्ध होता है उन द्रव्यों में अन्य से संयुक्त इस, इस, इस, इस, शब्दार्थ तो यही है ना ये कहना चाह रहे खलु अन्य गुण संयुक्त सां, अन्य गुणों से युक्त होकर के अन्य गुणों से युक्त होकर के जो स्पर्श गुण है वो उपलब्ध होता है यानी अन्य गुणों से जुड़ करके उपलब्ध होता है पृथ्वी आदि में यानी yup. दूसरो गुणों के सा ऐ, साथ साथ उपलब्ध होता है स्पर्श गुण ये कहना चाहते हैं वायु है। को नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर केवल उन तीनों गुणों में स्पर्श जो उपलब्ध होता है वो केवल स्पर्श गुण उपलब्ध नहीं होता है वो अन्य गुणों के साथ उपलब्ध होता है ये कहना चाह रहे नहीं नहीं नहीं तथापि का मतलब है पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों में तत्रापी का मतलब इन तीनों में भी ये जो स्पर्श गुण उपलब्ध होता है ये स्पर्श गुण अन्य गुण संयुक्त दूसरे गुणों के साथ साथ उपलब्ध होता है केवल स्पर्श गुण उपलब्ध नहीं होता ये कहना चाहते हैं जो पहले बता चुके हैं उसी बात को यहां स्पष्ट कर रहे हैं हाँ जी कश्यप जी आपको क्या समस्या आ रही है इससे ऐसा लग रहा है है, वायु के लिए लगाना मित्र, आप एक बात बताइए मतलब उस वायु में अन्य गुणों से युक्त स्पर्श गुण उपलब्ध होता है कैसे कहेंगे जब ऊपर कह चुके हैं, उसमें तो केवल स्पर्श गुण है तथापि नहीं वो आप ऐसा अर्थ ले रहे हैं ना भाष्यकार की विवक्षा वो नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे इन पृथ्वी आदि को तत्र अत्र ये जो शब्द है तद यद जो शब्द है ये उसी एक वस्तु के लिए होता है वह वह तुम मैं समझ में आ रहा है ना वह भी अपने लिए आता है सो अहम आप उपनिषद पढ़ेंगे ना वह अ यह वह मैं ये अपने लिए भी ऐसा स असो अहम ऐसा प्रयोग होता है तो ये तत्र अत्र, यत्र, कुत्र, और अत्रत ये सारे शब्द जो है ना हाँ तो अपी शब्द से यहाँ पर भी उसमें भी ऐसा उपलब्ध होता है तो भी शब्द से कोई आप कोई अलग अर्थ लेना नहीं चाहो मतलब जो आप अप्रासंगिक अर्थ क्यों ले रहे हो क्योंकि गुण वायु के लिए तो कह ही नहीं सकते ये तो इन्हीं पदार्थों के लिए कह रहे चले एते सर्वे वायु ये स्पर्शव द्रवुद्रवुम्वुम आश्रिर्थ तो एते सर्वे ये तीनों पदार्थ पृथ्वी जल अग्नि ये अग्निपदारशवता स्पर्शवाल स्पर्शवाला स्पर्शवाल द्रवत्नी अद्रव्यों से युक्त अर्थात वायुद्रवन वायुद्रव्य से युक्त वायुमत्वे वायु के रूप में वायुम वायु आश्रित इन सब का अभिप्राय है कि वायु को आश्रित करके ही उनमें स्पर्श दिखाई देता है कहना चाहते हैं परंतु वायुस्तु अद्रव्यवान परंतु वायु जो है अद्रव्य वाला है पृथ्वी आदि आदिवत न द्रव्यवान जैसे पृथ्वी जल अग्नि ये द्रव्यवान है अन्य द्रव्यों से युक्त है पर वायु अन्य द्रव्यों से युक्त नहीं है केवल द्रव्य वायु है उसमें और कोई नहीं आकाश को तो ये लेते हैं ना चार ही को लेते हैं यहां पर वहां माना है ना यहां पर तो चार को ले रहे हैं उसको तो आकाश को परमाणु जन्य आकाश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना यहां पर इसलिए चार को ले रहे हैं यहां पर ठीक है तो ये कहना चाह रहे हैं परंतु वायु तो अद्रव्यवान वायु तो अद्रव्य वाला है यानी अन्य द्रव्यों से युक्त नहीं है पृथ्वी न उसी को स्पष्ट किया पृथ्वी जल अग्नि के समान ये वायु नहीं है पृथ्वी आदिवत न द्रव्यवान पृथ्वी आदि के समान द्रव्य वाला नहीं है तेना अद्रव्यवत्व इसलिए वो अन्य द्रव्य से रहित होने से स्व आश्रयत्व अपने आप में आशित होने से स्पर्शवान स्पर्शवाला है या स्पर्श वाली स्पर्श गुणवाला है हाँ जी परंतु वायुस्तु अद्रव्यवान एते सर्वे स्पर्शवंत ये जो तीनों जल पृथ्वी जल अग्नि ये तीनों स्पर्श वाले द्रव्य है क्यों स्पर्श वाले द्रव्य हैं? ये द्रव्य द्रव्य द्रव्य वाले वाले वाले होने होने होने से से से मतलब वायु उसी को बोला है वायु वायु द्रव्य वाले होने से क्यों? क्योंकि आकाश में तो तो स्पर्श नहीं अब को के वायु ऐसा अच्छा है ये शब्दों को खोलने की इनकी शैली है नहीं ये अब द्रव्यत्व जाति को नहीं बता रहे यहाँ पर द्रव्यत्व द्रव्य वाले यहाँ जाति का अर्थ जाति अर्थ नहीं है द्रव्यत्व का मतलब यहाँ द्रव्यत्व जो शब्द है ये जाति अर्थ में नहीं है द्रव्यत्व नहीं है वायु और जैसे वहां आकाश का कुछ मान लेंगे शब्दवान नहीं नहीं नहीं ये उल्टा अर्थ कर रहे हैं अब पता नहीं कहाँ जाते हैं अब इस बात को समझ लीजिएगा वहाँ आकाश का प्रसंग नहीं तो आकाश में क्यों जा रहे द्रव्यू सूत्र पहले, पहले, पहले आप इस बात को समझो सूत्र क्या है अद्रव्य है यहाँ पर ठीक है ना तो ये जो बोले ना ये वायु कैसा द्रव्य है अद्रव्य वाला है अद्रव्य वाला का मतलब है इस द्रव्य में और कोई द्रव्य मिला हुआ नहीं है पकड़ में आ रहा है वायु में और कोई द्रव्य मिला हुआ नहीं इसलिए ये अद्रव्य वाला है बोला था वहां की दृष्टि से बोला था वो सांख्य दर्शन की बात कहिए वो तो सांख्य दर्शन की बात कही यहां की बात थोड़ी कही मैंने ठीक है ना यहाँ अद्रव्यवत्व करते हैं है यहां अन्य द्रव्यों से रहित अद्रव्यवत्व वायु द्रव्यम भवति अन्य द्रव्यों से रहित केवल वायु द्रव्य है उसमें और कोई द्रव्य विद्यमान नहीं है ये इसका अर्थ है अब इसको समझाने के लिए जो अन्य द्रव्यों से युक्त है उसको तो बताना होगा उसी को तो बता रहे इस भाष्य में परंतु उसका ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर हाँ जी हाँ जी ठीक है तो ये ते सर्वे स्पर्शवंता ये सभी तीनों स्पर्श वाले हैं द्रव्यवत्व ना ये द्रव्य वाले हैं द्रव्यवत्व का मतलब ये तीनों द्रव्य वाले हैं कैसे द्रव्य वाले हैं वायु द्रव्यवत्व ना वायु द्रव्य वायु वाले हैं वायुमत्वे ना वायु स्वरूप वाले हैं वायुम आश्रित्य इतर्थ वायु को आश्रित करके ये विद्यमान है दूसरे ये तीनों पदार्थ परंतु परंतु वायु तो अद्रव्यवान ये जो वायु है ये अद्रव्य वाला है अर्थात पृथिव्यादिवत न द्रव्यवान जैसे पृथ्वी जल अग्नि ये द्रव्य वाले हैं वैसा ये वायु नहीं है न इस कारण से अद्रव्यवत्व अद्रव्य वाला होने से अर्थात स्व आश्रयत्व स्वयं अपने आश्रित होने से स्पर्शवान यह स्पर्श वाला है यह स्पर्श वाली वायु है स्पर्श गुणवान इसलिए इसको स्पर्श गुण वाली वायु कहते हैं स्पर्श गुणवान वायु द्रव्यम भवति स्पर्श गुण वाली वायु द्रव्य होता है स्पष्टो कह जी तो इन तीनों में जो तो स्पर्श है वो वायु के आश्रय से जी हाँ थे हाँ तो अब वही समस्या था था था था तो पृथ्वी में और जल में और तेज में जो तो स्पर्श है वो वायु के कारण जबकि हम पहली कह रहे हैं कि पृथ्वी जल और तेज में जो तो स्पर्श है वो उनका खुद का स्वाभाविक है ना कि वायु से होकर के वो है कहाँ पढ़ा है अपने ऐसा भी आपने बताया था की वैश्विक दर्शन में गंध और स्पर्श वो पृथ्वी का अपना है ना है ना कि वायु से होकर नहीं नहीं यहाँ पर आपने ऐसे नहीं पढ़ा पहले सूत्र में भी यही पढ़ा कि उनसे संप्रक्त है, है अभी है, तो मैंने अभी कि मैंने पहले जब पूछा था कि आपने क्या सिद्धांत में परिवर्तन पर किया है तो फिर आप यही कह रहे थे कि वैसे से सूरस में पृथ्वी में रूप स्पर्श जो परमाणु के उसमें और उनके स्वयं के के हैं। जी। मतलब है, मतलब वो वायु विरोधवादी स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण नहीं है मेरे पास में में जो पक्षापित हुए थे यहाँ बोले थे हाँ मैं मैंने ऐसा तो भी मानते हैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है दोनों बातें मानते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अपने जो हैं वो यहाँ पर पृथ्वी से वो को ले रहे ना कि को ये पर। हाँ मान लीजिएगा मेरा कोई आपत्ति नहीं है देखिए जब दोनों प्रकार की मान्यता है तो इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए हाँ, तो तो हाँ जी की लेकिन एक व्यक्ति की तो एक ही व्यक्ति हाँ एक, एक व्यक्ति हाँ तो, एक... हाँ तो ब्रह्म मुनि जी ब्रह्म मुनि जी यही बात मानते हैं कि वो अन्य द्रव्यों से संपृक्त मानते हाँ जी और यहाँ पर वो नहीं नहीं आप स्थूल पृथ्वी को लेकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं ले ले ले तो रहे हैं वो ही जिसको वास्तव में पृथ्वी कहते हैं पृथ्वी परमाणु हाँ जी और पृथ्वी परमाणु को समझाते हुए स्थूल उदाहरण दे रहे हैं ऐसा तो, मैंने बताया तो हाँ तो फिर तो कोई समस्या तो नहीं है तो वायु आश्रय पे तो वायु के आश्रय होकर करके उनमें ये चीजें आई है हाँ तो ये तो ये, तो ये मान ही रहे ना और फिर आगे कहा परंतु वायु तो इन सब सबसे भिन्न है सब अलग है और वायु में क्या और है और चीजें हैं है ना इसलिए अर्थव्यवस्था हैं ठीक है तो अब तो यहाँ पर अब ये स्कूल की चर्चा कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं नहीं सूक्ष्म के ही चर्चा कर रहे हैं जो वायु है वो सूक्ष्म है आधी आधी आधी। और वायु दो प्रकार की है एक कार्य वायु और एक कारण वायु पृथ्वी जल वायु अग्नि ये जो ये स, कार्य द्रव्य भी है और कारण द्रव्य भी है ठीक है कारण द्रव्य वाला भी मान सकते हैं कार्य द्रव्य वाला भी मान सकते हैं यहाँ स्पष्ट नहीं है ये नहीं कहना चाह कारण द्रव्य वाला है ये कार्य द्रव्य वाला है यहाँ कहीं भाष्य में ये नहीं बोला है कार्यद्रव्य वाला ये तो व्याख्याकारों के द्वारा बताया जा रहा है जी, अगर इसको कारण वाला लेंगे, लेंगे तो कोई तो आपत्ति नहीं, नहीं।, से जाएगा। नहीं जाएगा क्यों क्योंकि कारण वाला लेंगे तो फिर इनके मत के अनुसार पृथ्वी के अंदर जो स्पर्श है वो स्पर्श वायु की संस्प्त होकर के आएगा हाँ और आपके के अनुसार अभी आप कह रहे थे कि ब्रह्ममुखि जी भी प्रथम सूत्र से वो कारण पृथ्वी वाली बात कर रहे हैं तो कारण पृथ्वी वाली बात कर रहे हैं मतलब उनके अंदर संक्षिप्त नहीं है कोई परिस्थिति की बात कर रहे हैं ना वो तो पृथ्वी के अंदर जो स्पर्श है वो पृथ्वी का स्वयं का स्पर्श है और फिर यहाँ पर भी अगर वो कारण कर लेंगे तो फिर तो ये विपरीत बात कर रहे हैं विपरीत बात नहीं है वो कारण में भी मानते हैं कार्य में भी मानते हैं ब्रह्म मुनि जी कारण में भी मानते हैं कार्य में भी मानते हैं इसलिए उनके मतानुसार ये कोई दोष आने वाला नहीं है कैसे मानते, हैं? कैसे मानते तो मानते हैं अब मैं कैसे मानते तो उसका कोई उत्तर थोड़ा दूंगा हाँ। क्या मानते हैं तो मतलब पृथ्वी में चारों गुण हैं और जल में जो जो गुण बताएं वो वो गुण है ठीक है ना जी इसमें तो समस्या, समस्या नहीं इसमें तो कोई बात ही नहीं <laughs> देखिए दोनों बात स्वीकार करते हैं एक पक्ष में ये भी स्वीकार करते हैं एक पक्ष में ये भी स्वीकार करते हैं और जब कारणों के रूप में देखेंगे तो वह वहां संप्रक्त नहीं होता है और जब कार्य के रूप में देखेंगे वहां संप्रक्त होता है बस अंतर इतना है यही तो यहां ये नहीं स्पष्ट लिखा है ना कि ये कार्य की बात कर रहा हूं मैं कारण की बात कर रहा हूं या लिखा है नहीं लिखा है अब तो ये तो ये, ये वाक्यकार बताएंगे कि ये कारण द्रव्य है कार, कार्य द्रव्य ये कार्य द्रव्य है ये कार्य द्रव्य है क्योंकि वायु जो है, वाय। है कार्य द्रव्य भी है और कारण द्रव्य भी है तो फिर वायु के अंदर सिर्फ नहीं हाँ जी हाँ तो क्यों नहीं है भले रहते हो आपको तो अभिव्यक्त तो प्रकट तो स्पर्श गुण ही है ना आ, हमने कब माना किया कि उसमें और गुण नहीं रहते उसमें तो सैकड़ों गुण रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अभिव्यक्त तो केवल स्पर्श गुण है उसी से हमको पता लगता है उससे कोई आपत्ति आने वाली नहीं है ठीक है नहीं आपको समस्या क्या आ रही है आप वो अपनी समस्या बताइए ना नहीं कार्य द्रव्य में कार्यद्रव्य अगर मान लेंगे इसको आपको क्या समस्या आ रही है? कोई समस्या आने वाली नहीं है कार्यद्रव्य मानेंगे तो नहीं आप कहा से आप कैसे कहोगे कि ये कारण द्रव्य की बात कर रहे हैं यहाँ कोई ऐसा संकेत है क्या कि भई हम कार्य कारण द्रव्यो को बता रहे हैं ऐसा कोई संकेत ही नहीं है यहाँ पर हाँ जीव्य हाँ तो मैं कह रहा था वो मैंने कल कहा या परसों का कहा मैंने बिल्कुल कहा जहाँ वो बात आई है वहाँ पर मैंने जरूर कही है नहीं जहाँ जहाँ की बात नहीं है जहाँ वो बात आई है जो शुरू में हमने रूपरस गंधवती पृथ्वी जो पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने ये बात कही है कि कारण को समझाने के लिए कार्यद्रव्यो से समझा रहे ऐसी बात बताइए तो यहाँ पर भी कार्य द्रव्य को लेंगे हम्म हाँ जी की हाँ जी तो ये की वही नहीं आप क्या कहना चाहते इससे यहाँ पर कारण कोई ये बात नहीं बता रहे हैं कार्यद्रव्य को बता रहे हैं कारणद्रव्य द्रव्य को वो यही कहना चाह रहे हैं पृथ्वी जो है उनसे संपृक्त होकर के इन गुणों वाली होती है बस इतना बात कही है। करना होगा कार्य द्रव्य को मान लो कार्यद्रवी को मान लीजिये ना क्योंकि कार्यद्रवी को मानने पर यह संपृक्त वाली स्थिति आएगी अगर कारण द्रव्य है तो संपृक्त की बात आएगी नहीं तो कार्य द्रव्य मान लीजिएगा ना ठीक है और विचार कर लीजिएगा हाँ जी गुणश्च द्रव्य न व्यविचरती गुण जो है द्रव्य का वे विचार नहीं करता अर्थात गुण कभी द्रव्य से अलग नहीं रह सकता इसका यह अभिप्राय है हाँ जी क्या केवल एक ही विचार होगा ये बाद हाँ हाँ और कौन सा व्यविचार बताएंगे आप तो द्रव्याश्रित रहता है गुण इसलिए वे विचार बता रहे हैं कि गुण द्रव्य का विचार नहीं करता यानी द्रव्य से अलग नहीं रह सकता यथा स्पर्शो गुणों अन्य गुण सह पृथिव्यादी द्रव्यू उपलब्ध थे जैसे स्पर्श गुण अन्य गुणों के साथ रहता हुआ पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ पदार्थों में उपलब्ध होता है उपलब्धि सामान्या उपलब्धि सामान्य से केवल उपलब्ध स्पर्शो गुण परंतु वायु में तो केवल स्पर्श गुण उपलब्ध होता है इस उपलब्धि से केवल स्पर्श गुण उपलब्ध होता है वायु में इसलिए स्वकीय गुनिनम अदृश्य वायु द्रव्य द्रव्यम लक्ष्य साधयती इसलिए जो केवल स्पर्श जहां उपलब्ध हो रहा है तो वो स्वकीय गुनिनम अपने गुण को रखने वाले जो गुणी रूपी वायु है उस द्रव्य को यह लक्षित करता है स्पर्श गुण हो गया okay, स्पष्ट अब अगले आ, कुछ वाक्यों में शंकर मिश्रादि भी अन्यथा व्याख्या था ठीक <laughs> है शंकर मिश्रादि व्याख्याकारों ने इस सूत्र की आ, वो तो कोई बात नहीं वो तो खंडन तो करते ही है ना उसमें कोई बात नहीं इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आ, अगर कोई खंडन नहीं कर सकते ठीक है आप आ, लिखो बिल्कुल बास्य करो हमें कोई आपत्ति नहीं है शंकर मिश्रा आदि व्याख्याकारों ने इस सूत्र की व्याख्या गलत की है सूत्रम सूत्र अप्रासंगिको परमाणु कल्पना कृता इस सूत्र को उन्होंने अप्रासंगिक परमाणु की कल्पना करके इस सूत्र की व्याख्या की हाँ जी अप्रासंगिकी चंद्रकांत भाष्य अर प्रसाद और चंद्रकांत भाष्यकार चंद्रकांत ने और अरप्रसाद भाष्यकार ने इन दोनों ने अद्रव्य इस शब्द से अद्रव्य शब्दात स्पर्शो गुणों गृहीता अद्रव्य शब्द से स्पर्श गुण का ग्रहण किया है सोपी युक्ता वो भी गलत है क्यों क्रियावत्वाद गुणवत्वाद उत्तर सूत्र से क्योंकि अगला जो सूत्र है वो क्रियावान गुणवान ऐसा सूत्र है इसलिए अद्रव्य शब्द का गुण अर्थ नहीं लेना चाहिए मेरी ओर देखिएगा अद्रव्य एक शब्द है अब अद्रव्य में समास है नए समास ठीक है न द्रव्यम अद्रव्यम जैसे वह ब्राह्मण नहीं है ना ब्राह्मण अब्राह्मण तो यहां पर जो समास है वो समास नए समास कहलाता है तो नए समास के दो मुख्य अर्थ होते हैं एक परयुदास और एक प्रसज्य व्याकरण का एक नियम है तो दो अर्थों में नए समास का प्रयोग होता है परयुदास का अर्थ अलग है और प्रसज्य का अर्थ अलग है परयुदास का अर्थ है सर्वथा निषेध नहीं करता है परयुदास वो दूसरे अर्थ करता है उसका उसका मतलब अद्रव्य का मतलब द्रव्य नहीं है कुछ और है ऐसा बताता है हाँ तो दूसरा अर्थ बताता है और जो अर्थ होता है वो निषेध को बताता है। द्रव्य नहीं है बस द्रव्य नहीं है बस निषेध मुख्य यहां पर एक में निषेध मुख्य द्रव्य नहीं है तत्र अद्रव्य मस्ती अर्थात वहां कुछ भी नहीं है द्रव्य ही नहीं है वहां पर द्रव्य नहीं तो क्या है वहां पर यह कुछ नहीं कहना चाहता बस वहां द्रव्य नहीं है द्रव्य तत्र अद्रव्य मस्ती यहां प्रसज्य प्रतिषेध है और परियुदास का मतलब है द्रव्य नहीं है कुछ और है कुछ समझ में आ रहे ना दो अर्थ है मैं आपको एक मोटा उदाहरण दूंगा आपको समझ में आएगा किसी ने कहा अब्राह्मणम आनया ब्राह्मण अब को लाओ अब यहां नहीं समास है तो अब ब्राह्मण को लाओ तो समझदार आदमी जो है ब्राह्मण को छोड़ करके किसी और आदमी को लाता है क्षेत्री हो सकता वैश्य हो सकता कोई भी हो सकता है यह है अब आनया का अर्थ ठीक है यहां पर और जहां पर वेद में आता है विद्य या अविद्य मृत्युम तीर्थवा विद्य या अमृत मश्नुते मृत्युम तीर्थवा विद्य या वहां पर कहा अविद्या से मृत्यु को तर जाता है और विद्या से अमृत को प्राप्त होता है अब वहां पर जो अविद्या शब्द आया है वो अविद्या अर्थ आ, आ, अर्थ है यानी वहां पर विद्या से भिन्न तो विद्या से भिन्न दो चीजें हैं कर्म और उपासना क्योंकि तो तीन चीजें होती हैं एक ज्ञान और एक कर्म एक उपासना तो वहां अविद्या का मतलब है वहां मिथ्या जान नहीं है अविद्या का मतलब वहां भिन्न अर्थ है यानी विद्या से भिन्न क्या है कर्म और उपासना तो मनुष्य कर्म और उपासना करके मृत्यु को उतर जाता है और विद्या से जो है अमृत को पा लेता है तो यहां पर जो अद्रव्य शब्द है इस अद्रव्य का अर्थ भिन्न अर्थ किया है उन्होंने मतलब द्रव्य से भिन्न तो द्रव्य से भिन्न क्या होते हैं या तो क्रिया या गुण ठीक है जी तो द्रव्य से भिन्न उन्होंने गुण को लेकर के अर्थ किया है ऐसा अर्थ करना उनका गलत है अगर गुण अर्थ को लेकर के सूत्रकार कहते हैं यहाँ पर तो अगला सूत्र फिर गुण को लेकर के फिर बता रहे हैं इसलिए यहां गुण अर्थ नहीं होना चाहिए ऐसा वो कहना चाहते तो हैं है पर जैसे का हां। वो वो विवक्षा के ऊपर आधारित है ब्राह्मणम आ नया हाँ हाँ हाँ ठीक है आपत्ति कुछ नहीं है वहां हाँ बिल्कुल मतलब जिसमें ब्राह्मणत्व नहीं है ऐसे व्यक्ति को ले आओ यानी क्षेत्रीय को लाओ वैश्य को लाओ शूद्र को लाओ अर्थ तो वही निकल रहा है केवल समास में तो भेद है वहां पर समाज भी तो विवक्षा आधीन है हाँ इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं है यह आपको समझ में आ रहा है जी यानी निषेध दो प्रकार का होता है एक भिन्न अर्थ को बताने वाला और एक सर्वथा निषेध करने वाला हाँ जी द्रव्य और अद्रव्य कह, तो कह रहे हैं हैं दो वाले द्रव्य की कह रहे अपने हाँ नहीं नहीं नहीं वैशे द्रव्य वाले तो तो वायु नहीं द्रव्य ही स्वीकार कर रहे हैं नहीं नहीं नहीं द्रव्य का मतलब है यहां अद्रव्य का मतलब है द्रव्यों से युक्त नहीं है अन्य द्रव्य हाँ अन्य द्रव्यों, द्रव्यों से युक्त नहीं है केवल द्रव्य है ये इसका अद्रव्यत्व का अर्थ हाँ वही है पृथ्वी जैसा अग्नि जैसा वायु जैसा द्रव्य नहीं हाँ, तो है ये है अद्रव्यत्व का अर्थ हाँ प्योर प्योर लीजिएगा बिल्कुल केवल वायु है उसमें और कुछ तत्व मिला हुआ नहीं जी नहीं, नहीं कारण द्रव्य नहीं है तो <laughs> देखिए वहां पर मिलावा नहीं का मतलब यह है कि जैसे वायु है वायु के दो रूप हैं कारण कारण वायु और कार्य वायु ऐसा हाँ तो कसा भी के हैं तो है। पर वायु में नमस्ते जी वायु वाय। में क्या है वायु में आप चाहे कारण द्रव्य ले लो तो भी वहां अन्य द्रव्य मिश्रित नहीं है और कार्य द्रव्य ले लो अन्य द्रव्य मिश्रित नहीं है, है देखिए चार द्रव्य है ना चार द्रव्य चार द्रव्य है तो उन चार द्रव्यों में आ, आप वायु आप ले लेंगे वायु कार्य द्रव्य का मतलब है वायु को उन्होंने कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है ठीक है बस उसमें पृथ्वी जो अग्नि वायु को नहीं जोड़ा है नहीं जोड़ा का मतलब है उनके गुण यहाँ अभिव्यक्त नहीं है बस केवल इतना है भले उसमें जुड़ गए होंगे जितने भी लेकिन यहाँ पर केवल स्पर्श गुण एक है। जुड़ा है हाँ जी हाँ जुड़ लिया मान लीजिए ठीक है मान लेते जुड़ गया लेकिन यहाँ पर केवल स्पर्श गुण ही अभिव्यक्त है वायु का कारण द्रव्य में जैसे वायु अभिव्यक्त है वैसे कार्य द्रव्य में भी वायु अभिव्यक्त है दूसरे गुण अभिव्यक्त नहीं है हाँ स्पर्श गुण ऐसा बाकियों।, बाकियों में तो है ही ना बाकी तो अब क्या कहना चाहता है नहीं नहीं वो वो तो वहाँ पर जलीय तत्व तो आया है ना उस वायु का थोड़ा बता रहे हैं वहाँ पर अगर आप ऐसा मानते हैं तो जैसे पृथ्वी में स्पर्श हमेशा दिखाई देता है ना स्पर्श पृथ्वी में तो वायु में हमेशा भी शीतलता दिखाई देनी चाहिए ऐसा नहीं होता है दिखाई देकर मतलब अनुभूत होता है ना स्पर्श स्पर्श जो अनुभव करते हैं आप पृथ्वी में हमेशा अनुभव कभी अनुभव करते कभी अनुभव नहीं करते ऐसा थोड़ा है ऐसे ही वायु अगर वायु में शीतलता आप मानते हैं उष्णता मानते तो हमेशा उसकी अनुभूति होनी चाहिए इसका मतलब वो उनके गुण नहीं है वो तो वो उठा करके ले आई वायु इसलिए वो आपको ऐसा अनुभव हो रहा है वायु में तो केवल स्पर्श गुण है अन्य गुण नहीं है ऐसा मानना चाहिए ठीक है वायु में स्पर्श गुण स्पर्श गुण केवल अभिव्यक्त है हाँ जी हाँ। और भी होंगे गुण अभिव्यक्त नहीं है उससे आपको क्या समस्या क्या आ रही है मुझे समस्या यही है कि मुझे अभी तक प्रयोग नहीं हो पा रहा ऐसी वायु जिसमें सिर्फ वायु हो हो नहीं वो नहीं वो नहीं उसको छोड़िए कभी कभी होता है उसमें केवल एक हो जाएगी कभी कभी एक नहीं समझ में ऐसा है वो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ना तो गर्म लग रहा है ना ठंडा लग रहा है ऐसा अनुभव होता है हाँ जी बहुत बार किया बहुत बार किया बहुत बार किया और आप लोगों ने किया नहीं किया होता ही है ऐसा कुछ नहीं है अभी उसका एक हम तो हो हाँ। उसमें और उसको रहे नहीं नहीं। हाँ वो सकता है हो सकता, सकता, सकता है इसका वर्गीकरण उसको पृथकत्व हम नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते ठीक है ना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग असाई का मतलब जब जो जैसा है वैसा ही तो कर सकते हैं ना अब ऐसा थोड़ा यंत्र है हमारे पास में कि ये ऐसा है दिखा सके ऐसा कुछ यंत्र है बस मान करके चल रहे क्योंकि अनुभूति भी दे उसी तरह हो रही है वैसे मान करके चलना होगा ठीक है चले हम आगे हाँ आप क्या पूछना चाहते क्या है। आप कार्य द्रव्यो को ध्यान में रख करके विचार सुन लीजिएगा जो जिस पृथ्वी हम रहते हैं है, हाँ जी नहीं कारण द्रव्यो को समझाने के लिए कार्य द्रव्यो को सामने रख करके समझाया जा रहा है ऐसा मान लीजिएगा अगर नहीं होते, तो ये तो करते? नहीं कर सकते नहीं कर सकते जी तो तो तो तो तो तो तो तो नहीं ये कार्यद्रव्यो को कारणों को कार्य द्रव्यों के माध्यम से समझा रहे हैं क्योंकि जब हमको तो दिखा रहे हैं तो कार्य द्रव्यों में तो दिखाएंगे ना क्योंकि कारण द्रव्यो में तो आप दिखा नहीं सकते वो दृष्टिगोचर ही नहीं है अनुभवी में ही नहीं आएंगे पहली बात तो आपको कोई भी गुण अनुभव में ही नहीं आएगा कारण कारणों को कारणों के रूप में आप अनुभव ही नहीं कर सकते कार्य के रूप में ही अनुभव करना पड़ेगा ये जो हमको अनुभूति हो रही है कार्यद्रव्यो की अनुभूति हो रही है इन कार्य द्रव्यों के आधार पर कारण द्रव्यों को समझाया जा रहा है ऐसा मान लीजिएगा में एक-एक एक-दो, ही या उनमें भी तीन, तीन, चार ऐसे है। उसमें बहुत सारे गुण है नहीं, ये वाले जो हाँ जी हाँ जी एक उसमें एक एक एक एक दो चार ऐसे? नहीं जैसे पृथ्वी में चार गुण बताए चार हैं ऐसा हाँ फिक्स है ये ऐसा ही बता तो, रहे और अब जो हम बातें कर कर रहे हैं, हाँ। रहे हैं हैं ये मिक्स हाँ जी हाँ जी कार्य द्रव्यों की बात कर रहे हैं आपको ऐसा ही समझ में आ रहा है मेरे को तो और इसमें और क्या निश्चय करना है ऐसा है नहीं जहाँ जहाँ कार्य पर जाना है वो कार्य पर जा रहे हैं जहाँ कारण पर जाना है कार्य कारण पर जा रहे हैं जब कार्य का प्रसंग है तो कार्य पर जाएंगे कारण का प्रसंग है तो कारण पर जाएंगे इसमें क्या गड़बड़ है? ठीक है तो में, स्थूर्थ के, स्थूर्थ हाँ हाँ स्तूल वहां पर भी आपने न्याय दर्शन में जो इंद्रियों की बात आई है वहां आपको नहीं समझाई गोलकों की बात कर रहे हैं नहीं बताए गए वो गोलकों की बात कर रहे हैं गोलक को ही इंद्री बता रहे हैं वहां पर स्तूल रूप से तो समझा रहे थे वहां पर कौन से सूक्ष्मता से समझा रहे न्याय दर्शन में भी तो गोलकों को लेकर के इंद्रियों को बताया पर वो इंद्री अलग है गोलक अलग है पर लेकिन वहां गोलकों की बात ही कर रहे थे वहां पर हाँ जी पर तो यहाँ पर भी वही स्तूल की बात करते हुए सूक्ष्मता को समझा रहे ये मान करके ही चलना पड़ेगा आपको और कोई आपके पास में कारण नहीं मिलेगा हाँ जी कहां तक आ गए हाँ जी पीछे इसलिए अट गए क्यूँकी और अभिव्यक्ति ही नहीं है ना तो क्यों उसको पीछे पड़ेंगे मतलब ये गुण भी दिखाओ जबरदस्ती क्यों दिखाना चाह रहे हैं जब उसमें केवल स्पर्श गुण ही अभिव्यक्त है तो वही उसी को तो बताएंगे हाँ जब स्पर्श गुण ही अभिव्यक्त है तो उसी को तो बताएंगे ना और किसको बताएंगे फिर वही बात है वो वो जो आपको दिख रहा है ना आप केवल वो बांध रहे हैं जो गंध को लेकर के आती है वायु तब आपको दिख रही है जब गंध नहीं ला रही है तब इधर इधर उधर मच जाइए पहली बात जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वायु में गंध भी होती है अगर पहले सुनो पूरी बात को गंध होती है तो हमेशा गंध दिखना चाहिए उसमें नहीं दिखती हमेशा जी हमेशा कौन सी गंध आ रही है आपको ऐसा नहीं है ऐसा आपको ऐसे जगह सुनिए देखिए पहले मेरी बात को सुनिएगा आपको ऐसे जगह पर रख दिया जाए जहा केवल वायु हो वहां और कोई तत्व उसमें ना आए तब आप नहीं बता सकते उसमें कोई गंध याद रखना कुछ भी नहीं बता सकते आपको ऐसे कमरा में बिठा दिया जाए और वहां पर केवल वायु भेजा जाए वहां पर और वहां पर आपको कोई गंध नहीं आएगी तभी आती है वो अलग अलग देखिए पहले सुनिएगा इसको इतना हट मत लीजिएगा जब गंध को लेकर के आते हैं तो गंध की अनुभूति होगी आप जब शीतलता को लेकर के आती है तब शीतलता की अनुभूति होती है जब आप गर्मी को लेकर के आती है तो गर्मी की अनुभूति आती है जब ये नहीं लाती है तो वह सामान्य स्पर्श होता है वहाँ किसी और गुण की अनुभूति नहीं होती है और ऐसा ही माना जाता है और फिर भी आपको लगता ये आते हैं तो आपको इनके कारण से आ रहा ऐसा मानना चाहिए और फिर भी आप ये समझना नहीं चाहते हैं एक और दोष आ जाता है जैसे आप कह रहे थे कि चलिए एक ऐसा स्थान एस जहाँ पे सिर्फ वायु वायु हो और कुछ नहीं हो तो वहां पर कौन सी गंद आ रही है वो आपने प्रेरित किया था तो यही एक समस्या और आज से ही एक वर्ष डेढ़ वर्ष हो गया जी प्रत मान लीजिए एक ऐसी पृथ्वी है पृथ्वी में हम कह रहे हैं ये वाली इसमें चार है मिले हुए तो जैसे वायु में हम कह रहे हैं तो ऐसे कुछ पृथ्वी भी तो हम दिखाए जिसमें सिर्फ केवल पृथ्वी हो जिसमें और किसी का मिश्रण ना हो, ऐसा होती ही नहीं तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा मैं तो आ, में अरे ये तो, तो, तो स्पष्ट है सब लोग जानते हैं आप नहीं मानना चाह रहे इस बात को सभी लोग इस बात को मानते हैं ये प्रत्यक्ष है की गंध को लेकर के आ रही है और शीतलता को लेकर के आ रही है उष्णता को लेकर के आ रही है सभी स्वीकार करते हैं आप नहीं मान रहे तो आप तो उसके गुण बता रहे हो ना उसके गुण है ही नहीं अगर होते तो फिर कोई प्रमाण तो बताओ प्रमाण में तो केवल स्पर्श को बताया है। आपको प्रमाण भी तो दिखाना पड़ेगा ना हम केवल जो प्रत्यक्ष हो इतना ही नहीं बता रहे उस प्रत्यक्ष के साथ शब्द प्रमाण भी दे रहे ऐसा कोई शब्द प्रमाण होता कि वायु में गंध भी है शीतलता भी है उष्णता भी कोई शब्द प्रमाण भी हो ऐसा नहीं है हम प्रत्यक्ष के साथ साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ रहे हैं तो यहां पर यह कहना चाह रहे हैं अद्रव्य शब्द से इन्होंने स्पर्श गुण को लेकर के व्याख्या की है इन दोनों व्याख्याकारों ने इसलिए ये अनुचित व्याख्या की है क्यों अनुचित है क्योंकि अगला सूत्र क्रियावत्वाद गुणवत्वाद इति उत्तर सूत्र से अगला सूत्र तो गुण वाला होने के कारण से बताई जा रहा है तो यहां अद्रव्य शब्द से गुण कैसे अर्थ ले सकते हैं इसलिए उन्होंने व्याख्या गलत की ऐसा वो कहना चाहते हैं हाँ जी ये ये जो है तो तो दो है। ना विद्वान थे। तुरंत हैं तो काट लो न मेरा मैंने बोल ही दिया था ऐसा है जिसके बारे उस वाक्य के लिए हम कह रहे थे जिस वाक्य में हमें हमें श्योरिटी नहीं है उसके लिए कहा अगर जिसमें श्योरिटी है तो उसको तो मैंने कटवाही दिया ना पीछे भूमिका में नहीं कटवाया था यहाँ की बात है वहाँ की बात नहीं बोला नहीं यहाँ की बोला वहाँ पर मैंने ऐसा बोला था क्या यहाँ नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नह आपने कहा था कि रहा था। इसलिए ये बात कहनी पड़ती है क्योंकि कल को वो बात सिद्ध हो जाए तो हम असत्य सिद्ध हो जाएगा ना एक गुंजाइश रख करके चल रहे है ठीक है ना और यहाँ इनकी बात इसलिए खंडित करके जा रहे है हम इसका मतलब हर जगह मैं नहीं कहना चाह रहा हूं मैं हर जगह ये नहीं कह सकता कि वो गलत होते भी उनको नहीं मान लो ऐसा ये नहीं कहना चाह रहा हूं जहां गुंजाइश है वहीं पर मैं कह रहा हूं और यहां तो ये नुने कह, नुने ये दिया इनका अपना विचार है मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूं कि इनका यह विचार बिल्कुल सही लिखा इन्होंने इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है क्योंकि उदयवीर शास्त्री जी ने इनके विचार को सही मान करके भी व्याख्या की है ये भी एक व्याख्या हो सकती है ऐसा करके उन्होंने भी व्याख्या किया मतलब शंकर मिश्र ये हरिप्रसाद वृत्ति ने अद्रव्यवाद का अर्थ इस तरह अर्थ किया उन्होंने उसकी व्याख्या करके बताया और परिदास और प्रसज ये भी समझाया वहां पर ऐसा ऐसा अर्थ तो होता है इसलिए ये इनकी व्याख्या है इन्होंने ऐसा माना है तो इन्होंने जैसा लिखा वही तो बताऊंगा मैं आपको क्या जी वो ऋषिकृत नहीं मानते है ना ये, ये नहीं तो हाँ ठीक है आप मानते होंगे मैं तो अभी तक मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ कि वो ऋषिकृत है क्योंकि उसमें सूत्रानुसार नहीं है और हाँ जी हाँ क्योंकि ऋषियों की एक परंपरा है सूत्रानुसार व्याख्या कर हाँ जी तो और कोई उदाहरण दिखा दो ना क्योंकि अभी हमारे पास इतिहास नहीं है नहीं जो जो इतिहास हमारे पास अभी उपलब्ध है जो भाष्य हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर आप बताइएगा ऐसा और कोई ऐसा भाष्य हो है ही नहीं इस तरह का आप ब्राह्मण ग्रंथ को उठा के देखिए आप किसी भी भाष्य को उठा करके देखिए वो मंत्र दिया उस मंत्र की व्याख्या करते हैं मंत्र दिया उसकी ब्राह्मण शतपथ को उठाइए अब किसी भी ब्राह्मण को उठाइए वहां पर मंत्र दिया उसका व्याख्या किया मंत्र दिया उसका व्याख्या किया मंत्रों की व्याख्या करते आ रहे हैं अब दो तीन भाष्य थोड़ा ये महाभाष्य को लीजिएगा पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या किया उन्होंने सूत्र के अनुसार व्याख्या किया ऐसा थोड़ा व्याख्या किया महाभाष्यकार हुए हैं और वातस्यन हुए हैं और वेद वेद हुए हैं योग भाष्यकार और ब्राह्मण ग्रंथकार हुए हैं पतंज अपने जवल के हुए हैं और भी बहुत सारे ऋषि लोग सब लोगों ने इसी ढंग से व्याख्या किया इसलिए इनका ये कोई आंख मीच कर के नहीं लिखा है कि की फिर भी वही बात जब वो ऋषिकृत है ही नहीं है तो तो तो ठीक है तो आप सूत्रों को उस तरह का तो समझो ना हाजी तो सूत्र सूत्र के अनुसार कम से कम कुछ तो ऐसा है ना दो चार जगह आपको समझ में नहीं आएगी दो चार सिद्धांतों में आपको स्पष्टता होगी इतने मात्र से उनकी भाष्य को आप रोड नकार सकते और जब स्वामी दयानंद लिखते भी है ना जब ऋषिकृत भाष्य नहीं लिखता है तो अच्छे विद्वानों के भाष्य को पढ़ना चाहिए ऐसा लिखते भी है न तो जहाँ ऋषिकृत भाष्य नहीं है वो अच्छे विद्वानों के भाष्य को हम पढ़ रहे हैं और औरों की अपेक्षा से ये आ, आ, सरल इत, इसलिए है और ये ऋषि दयान के अनुरूप इसलिए है क्योंकि सरल व्याख्या करते हैं और ऋषि के अनुरूप करते हैं व्याख्या इसलिए इनको मानते हैं और इनकी कोई बात गलत है तो उसको हम छोड़ देंगे उसमें तो आपत्ति नहीं है कटवा भी दिया है और भी आगे भी कटवाऊंगा जहाँ ऐसा आएगा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कटवाता हूँ और जहाँ ऐसा मेरे को लगता है कि इसमें यह भी हो सकता वो भी हो सकता जहाँ ऐसा संशय होता है उसको मैं कहता हूँ ये बेचारा नहीं है ऐसा ठीक है अपीच अच्छा सूत्रार्थ लिख लीजिएगा इसका अद्रव्यवत्व द्रव्यम का सूत्रार्थ हाँ जी सूत्रार्थ है पृथ्वी जल अग्नि पृथ्वी जल अग्नि द्रव्यों के समान वायु द्रव्य नहीं है अन्य द्रव्यों से रहित तो वायु द्रव्य है अन्य द्रव्यों से रहित तो वायु द्रव्य है ठीक है अब प्रश्न ये किया था इसको समझें कैसे तो एक उत्तर उन्होंने दिया है जैसे वो अन्य द्रव्यों से युक्त तो द्रव्य है वायु ऐसा नहीं है अपिचा और भी और भी इस वायु द्रव्य को समझने के कारण बता रहे हैं बोलिए क्रियावत्वाद तो वायु सूत्रार्थ तो अभी लिख सकते सरल है ये क्रिया वाली और गुण वाली होने से वायु द्रव्य है या आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्रियावान गुणवान होने से वायु द्रव्य है क्रियावान और गुणवान होने से वायु द्रव्य है वायु क्रियावान अर्थात गतिमान वायु जो है क्रिया वाला है वायु द्रव्य या गति वाला है गुणवान गुणवाने कैसा गुणवान स्पर्शवांश्च वर्तते वो स्पर्श गुणवाला है वायु में वायु द्रव्य वायु द्रवी ही है उक्तम ही पहले कह चुके हैं क्रिया गुणवत्त ये द्रव्य का लक्षण बताया है। क्रियावान हो या गुणवान हो उसको द्रव्य कहते हैं तो वायु में क्रिया भी है और गुण भी है इसलिए इसको द्रव्य मानना चाहिए ठीक है एक प्रश्न किया जा रहा है ननुवतु भवतु न गुणे न गुणवान गति क्रिया या क्रियावान वायु द्रव्यम अच्छा स्पर्श गुण के कारण से गति क्रिया के कारण से वायु जो है क्रियावान और गुणवान हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है यदा स्पर्शो गात्र अनुभूयते अच्छा मेरे में प्रिंटिंग नहीं है तो कह रहे हैं यदा स्पर्शो गात्र अनुभूयते जब वो स्पर्श अपने गात्र यानी अपनी त्वचा से अनुभूत होता है यदा व पर्णशाखासु गतिक्रिया क्रिया उपलभ्यते जब पत्ते आदि में गतिक्रिया दिखाई देती है यानी पत्ते हिल रहे हैं तब पता लगता है तदा वायु वर्तमान तब वायु है ऐसा पता लगता है परंतु यदा न गात्रे स्पर्श प्रतीयते जब अपनी त्वचा से स्पर्श की अनुभूति नहीं हो रही होती न च पर्णशाखासु गति क्रिया और पत्ते आदियों में गति दिखाई नहीं दे रही यानी पत्ते हिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे तदा उस स्थिति में वायु न वर्तमानत्वमिति तु तस् अनित्यत्वम आयाती तो एक प्रश्न कर रहे हैं तब वायु का वर्तमानत्व तो दिखाई नहीं देगा यानी वायु है ऐसा पता ही नहीं लगेगा न तो अपनी त्वचा को महसूस हो रहा है और न पत्ते हिल रहे हैं ऐसा पता लग रहा है उस स्थिति में वायु न इति वायु है ही नहीं ऐसा माना जाएगा अगर ऐसा मानेंगे तस्मात इसलिए अनित्यत्व आयाती उस स्थिति में वायु अनित्य ऐसा सिद्ध हो जाता है ये प्रश्न किया जा रहा है, ये है। हाँ जी ये पता लगता है भाष्यकार मतलब भाष्यकार करने ये अपनी व्याख्या कर रहे हैं पर ये वाक्य इतना उपयुक्त नहीं है इस तरह का व्याख्या करना अपने उदयवीर शास्त्री जी ने ऐसी व्याख्या नहीं किया किनका वो ये कहना चाहते हैं जब वायु को आपने द्रव्य स्वीकार किया क्यों स्वीकार किया जब आपको स्पर्श का अनुभव होता है इससे पता लगता वायु है जब पत्ते आदि हिलते हैं तो उसमें क्रिया हो रही इससे पता लगता वायु है जब पत्ते आदि हिल नहीं रहे जब हमें स्पर्श का अनुभव नहीं हो रहा है इसका मतलब वायु नहीं है अगर वायु नहीं है इसका मतलब समाप्त हो जाता है अनित्य है तो क्या वायु अनित्य है यह उसका प्रश्न है स्पष्ट हो गया प्रश्न अब अत्र उच्चते इसके बारे में समाधान कर रहे हैं सूत्र है अद्रव्यत्वेन अद्रव्य मुक्त अद्रव्य न द्रव्यम आश्रया समवायि यद्रव्यम तस्य भाव अद्रव्यव ये शब्द को समझा रहे हैं शब्द सिद्धि कर रहे हैं न द्रव्यम आश्रया जिसका अन्य द्रव्य आश्रय में नहीं है अर्थात समवायिवेन समवाय के रूप में कोई और द्रव्य इस वायु का आश्रय के रूप में नहीं है यस्या, जिस वायु द्रव्य का तद अद्रव्यम उसको अद्रव्य वायु कहते हैं तस्या भावा ऐसे द्रव्य का होना इसको कहेंगे अद्रव्य इसको कहेंगे अद्रव्य वाला तेन अद्रव्य अर्थात अनवयत्व वो अद्रव्य है अर्थात समवाय कारण वाला नहीं है अर्थात अवयवी के रूप में नहीं है वायु को यह अवयवी के रूप में नहीं मान रहे भाष्यकार सूत्रकार तो मानेंगे ना कार्यद्रव्य भी है कारणद्रव्य भी है तो यह वायु को कारणद्रव्य के रूप में ही स्वीकार करवाना चाह रहे हैं भाष्यकार कार, द्रव्य के रूप में स्वीकार करवाना चाह रहे पर ऐसा नहीं है कार्य द्रव्य भी होता है कारण द्रव्य भी होता है हाँ जी पढ़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं अवयवी के रूप में वो वायु नहीं है वायु नित्यत्व मुक्तम वेदितव्यम मित्यर्थ ये अवयवी के रूप में नहीं है कारण के रूप में वायु विद्यमान इसलिए वायु नित्य है ऐसा समझना चाहिए वायु अनित्यत्व तदास्यात वायु की अनित्यता तब होनी चाहिए यदि वायु अवयवी स्यात यदि वायु अवयवी होती तब उसको अनित्य मानना चाहिए वायु अगर अवयवी के रूप में बनती तब उसको अनित्य मानना चाहिए जब अवयवी के रूप में है ही नहीं है तो उसको अनित्य नहीं कह सकते ये कहना चाहते अवयवी अनित्य होती है ना अवयवी अनित्य होता है तो इसलिए यह कहना चाह रहे हैं वायु अवयवी नहीं है मतलब वायु वायु वायु के के अनेक परमाणु मिलकर एक एक अवयवी एक बन गई हो। ऐसा नहीं ये मानते हैं भाष्यकार ये कहना चाहते हैं वायु को हाजी हाँ एकत्व तो। एक तो नहीं ईश्वर अवयवी थोड़ा है एकत्व एक एक होता है ये अलग बात है एकत्व होने मात्र से अवयवी होता है ये अलग बात है दोनों को मत मिलाओ अवयवी में एकत्व होता है क्योंकि वो एक है इसलिए एकत्व होता है पकड़ में आ रहा है एकत्व के पीछे वहाँ एक है इसलिए एकत्व है जो मूल परमाणु होता है ना ठीक है हाँ जी तो ये कहना चाह रहे हैं हाँ जी हाँ वैशेषिक मत से ही पूछ रहे ये वैशेषिक मत से ही पूछ रहे हैं हाँ जी इसको पूरा देख लीजिएगा वायु नित्यत्व मुक्तम वेदतव्य वायु को नित्य माना है ऐसा ही समझ लेना चाहिए वायु अनित्यत्व तदा वायु को अनित्य तब मानना चाहिए यदि वायु अवयवी सियात वायु अवयवी के रूप में होता तब उसको अनित्य मानना चाहिए समवायी द्रव्यम तस्य आश्रया क्योंकि अवयवी का समवायी द्रव्य आश्रित तो होता है कारण द्रव्य आश्रित तो होता है अवय द्रव्य आश्रय होते हैं ये कह है रहा समवायी द्रव्यम तस्य आश्रया समवायी का जो कारण द्रव्य है वो उसका आश्रय ये है तस्य आश्रय सियात न तथा परंतु वायु उस रूप में तो है ही नहीं किंतु वायो अचल धर्मत्वाद वाति वायु ऋति नहीं वायु वायु चल धर्मत्वाद वायु का धर्म ही चल धर्म है वायु तो चलने वाली है यानी उसमें चलत्व है अचलत्व नहीं है वाति वायु वायु कहते ही उसको जो बहती है वायु मतलब जो बहती है उसी का नाम वायु है समाख्यानाथ इस संज्ञा के कारण से इस समाख्या इस नाम से ही पता लगता है कि वो वायु है कदाचित न गते अभाव कदाचित न तस् गते अभाव कभी कभी उसके गति का अभाव दिखता है व्यक्ति को परंतु वो जो गति का अभाव दिख रहा है वो वास्तव में गति का अभाव नहीं है क्या है हाँ गते अभाव नहीं कदा कदाचित न तस् कभी नहीं है। नहीं ये नहीं कहना चाह रहे आप उल्टाई का क्यों अर्थ ले रहे हैं सीधा स्पष्ट शब्दों में देखा कदाचित तस्य गते अभाव न ठीक है ना वो ये कहना चाह रहे हैं कभी उसकी गति का अभाव नहीं है नहीं होता है अर्थात पर फिर भी हमको गति का अभाव दिखता है हमको तो गति का अभाव दिख रहा है लेकिन वो गति का अभाव कभी नहीं होता गति तो होती है लेकिन हमको गति का अभाव दिखता है यानी वायु नहीं चल रही ऐसा लगता है ऐसा क्यों लगता है उसका हेतु दे रहे हैं तीव्रत्व मंदत्व भेदात तद्गते गति दैविध्यम उस वायु में एक तीव्र गति और एक मंद गति दो प्रकार का दो प्रकार की गति होती है तो तीव्रत्व मंदत्व भेद से तद उस वायु की जो गति जो है द्वैविध्यम दो प्रकार की होती है तस्मात सर्वत्र मंद गति सर्वदा बहुत हमेशा सब जगह मंद गति वाली वायु तो सर्वत्र होती है मंद गति होने के कारण से उसकी गति हमें प्रतीति नहीं होती है सर्वदा वाती ही वायु तो सब हमेशा बहती है हमेशा चलती है नोचे अगर वायु नहीं चले ना वायु नायुमंतरे न ना प्राणी ना अगर वायु नहीं चलती हो तो लोग तो मर जाते नहीं मर रहे इसका मतलब वायु है एवं तस्य नित्यत्वे न इसलिए उसकी नित्यता में कोई क्षति नहीं आती है क्या हाँ हाँ। ये कितना सटीक फिर वही बात आप ले आए भाई ये नित्य के पक्ष में दे रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर यह तो ये कहना चाह रहे हैं कि वायु किसी को दिखता है कि वायु तो है ही नहीं है हाँ? जब वायु नहीं दिख रही इसका मतलब अनित्य होना चाहिए वायु ये उसका कथन है पूर्व पक्षी का ने ने बोला कि होता ही नहीं ऐसा होता ही नहीं है वायु तो हमेशा रहता है लेकिन फिर भी आपको जो प्रतीति हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी मंदता के कारण से ऐसा प्रतीति हो रही है।, तो कि रहती है हाँ रहती है ये तो है जो हमेशा रहती है वो तो नित्य है इसमें क्या समस्या है कहा वायु नहीं है अन्यत्रो है देखिए एक जगह ना रहने से वो अनित्य हो ऐसा नहीं है मैं अपने कमरे में नहीं इसका मतलब अनित्य थोड़ा होगा मेरी आत्मा भी कमरे में नहीं है इसका मतलब मैं अनित्य थोड़ा हूं ये कोई ये तो नहीं है वहाँ नहीं है तो वो अनित्य हो जाएगा ऐसा ये तो नहीं है इसलिए हमेशा जो अर्थापत्ति निकाली जाती है वो प्रसंग को देख करके अर्थापत्ति निकाली जाती है जब प्रसंग को नहीं देखा जाता है फिर वहां अर्थापत्ति निकाल जा, निकाली जाती है उसी के लिए वो मना करते न्याय दर्शन कर अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति मत किया करो हाँ ठीक है हाँ तो प्रसंग के अनुसार ही तो अर्थापत्ति आपको निकालनी पड़ेगी हो गया यह सूत्र अब सूत्रार्थ लिख लीजिएगा वायु समवाय कारण वाला नहीं है इसलिए वायु नित्य है इसलिए वायु को नित्य कहा गया है नहीं नहीं ना देखिए समवाय कारण नहीं है वो यानी यूं तो वायु आकाश में रहता है पर समवाय कारण का मतलब है यहाँ कारण द्रव्यू उसको कारण नहीं मानते हैं ना क्या वायु का कारण आकाश तोड़ा है आश्रय अलग चीज होती है आश्रय होने मात्र से उसको कारण द्रव्य नहीं कहेंगे ना तो यहाँ अद्रव्य वत्व अर्थ लीजिएगा कारण द्रव्य इस, इसके कारण द्रव्य ना होने से इसको नित्य कहा गया है ऐसा अर्थ लिख लीजिएगा तो आकाश जो नित्य मानते हैं लोग ये आकाश मानते हैं, जो योग वाले जो हैं वो उसका शब्द गुण मानते होंगे जो परमाणु से निर्मित आकाश है हाँ जी हाँ उसका शब्द गुण मानते हैं जी मतभेद तो यहाँ पर यहाँ स्पष्ट नहीं है इसमें जिस आकाश को ये मानते हैं ये आकाश परमाणु वाला आकाश है या याणु वाला आकाश है यहाँ कहीं स्पष्ट नहीं आया ये स्पष्ट नहीं बताया कि यहाँ पर परमाणु वाला आकाश को हम मान रहे हैं या बिना परमाणु वाला आकाश को मान रहे हैं ऐसा यहाँ नहीं बताया हाँ तो आकाशनी उसमें क्या दिक्कत है जी, जी। उसका ही मार दे। नहीं मतलब आप ये कहना चाहते हैं अभाव का जो नित्य है जो नित्य का मतलब परमाणु परमाणु जन्य आकाश ये याद रखना नित्य का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो अभाव वाला आकाश आकाश दो प्रकार का है किस आकाश की चर्चा कर रहे हैं आप न्याय दर्शन में आकाश की ऐसा तो नहीं है अगर परमाणुजन आकाश नहीं मानोगे तो फिर आप अवकाश को कहोगे जो अभाव अभाव मतलब कुछ पदार्थ ही नहीं है उसका गुण नहीं हो सकता जो अभाव है उसका क्या गुण होगा वो द्रव्य नहीं है उसका क्या गुण हो सकता है जहां भी शब्द आता है वहां शब्द आकाश है और वो जो आकाश है वो परमाणुजनी आकाश ही होना है अभाव वाला आकाश का शब्द गुण हो ही नहीं सकता न्याय दर्शन में भी हाजी परमाणु नहीं यहाँ पर वैशेषिक न्याय में परमाणु आकाश को नित्य माना है उनका विषय ही नहीं है ये। वो तो तो उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य मान रहे हैं थोड़ा मान रहे हैं मतभेद कैसा आएगा परमाणु जन्य है परमाणु जन परमाणु जन्य आपने बोला तो परमाणु जन्य उत्पन्न तो तो हुआ है परमाणु जन्य मतलब परमाणु वाले आकाश को मानते हैं परमाणु वाले आकाश को मानते हैं यही बात आपका परमाणु से तो आकाश है। पर, जो परमाणु परमाणु जो है आकाश के परमाणु होते हैं उन पर आकाश के परमाणु को मिला करके फिर कोई आकाश उत्पन्न होता है ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे वो आकाश परमाणु वाला है ऐसा चले तुम और बताया था क्या बताया था हाँ बताइए क्या बताया तो था वाला आकाश है हाँ जी पंच महाभूत तो वाला आकाश है हाँ। है ये भी था हाँ ठीक है परमाणु वाला नहीं है पर लेकिन सुनने भी नहीं है ना ना ऐसा मैं नहीं कहा मैंने ये कहा यहाँ जो वैशेषिक दर्शन में जो आकाश माना है वो यहाँ पर परमाणु के रूप में नहीं माना है ऐसा बोला है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई चर्चा आई नहीं उसकी कोई चर्चा की नहीं है इसलिए मैंने ये बोला है यहाँ पर परमाणु वाला ऐसा कोई चर्चा आई नहीं है यानी परमाणु परमाणु वाला आकाश को यहाँ नहीं माना यही बोला ठीक है ये बोला तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि शून्य आकाश नहीं होता है शून्य आकाश भी है पर उस शून्य आकाश का शब्द गुण है ऐसा मैंने नहीं बोला ठीक है हाँ हाँ आपने ये बताया था कि और उससे ये नहीं था कि वो शून्य आकाश है नहीं ऐसे कैसे हो सकता परमाणु वाला आकाश यानी यहाँ परमाणु वाले आकाश को नहीं बताया है ठीक है ना पर आकाश को तो माना है ठीक है तो अब यहाँ परमाणु वाला नहीं बताया का? मतलब ऐसा कोई सूत्र आया नहीं इसमें जो परमाणु उसके परमाणु होते हैं जैसे पृथ्वी जला नहीं उस कथन का मतलब नहीं है मैं मना नहीं कर रहा हूं मैं मैं उसका अभिप्राय बता रहा हूं यहां पर किसी भी सूत्र में ऐसा परमाणु आकाश के परमाणु होते ऐसा नहीं बताया यहां पर आकाश के परमाणु होता है नहीं बताया है। इसलिए सिद्धांत के रूप में इसको ये मानते हैं इसमें इसके परमाणु नहीं होते ऐसा माना है यहां पर ठीक है पर वहां पर जो सांख्य दर्शन में जिस आकाश को माना वो तो परमाणु जन्य आकाश को माना है तो हाँ जी रहे थे कि आ, से वाला को है। क्या मतलब परमाणु मानता है, परमाणु मैंने ऐसा बोला है ठीक है, है।, है। उसको बदल देता हूँ ठीक है हाँ जी उसको तो मैं बदल देता हूँ अगर मैंने ऐसा शब्दों में बोला है तो, दे दे दे तो। उसको बदल देता हूँ आप बोलिए मैंने पहले भी ये बताया यहाँ पर मेरे मुंह से निकल गया होगा कई बार बोलते समय मन में कुछ है और बोला कुछ है ये होता है पहले भी मैंने ये बोला है कि दो प्रकार के आकाश होते हैं एक परमाणुजन्य आकाश और एक बिना परमाणु का यानी बिना द्रव्य का शून्य अभाव उसको उसका नाम आकाश है पर जो शब्द आता है जहां भी शब्द आता है वो परमाणुजन्य शब्द द्रव्य का ही गुण है शून्य आकाश का कोई गुण नहीं है हाँ जी हाँ ठीक है फाइनल ये है यहाँ पर परमाणु से युक्त किसी आकाश परमाणुओं से युक्त होता है ऐसा यहाँ नहीं बताया गया बताया गया हाँ जी आकाश होता है ये बताया है और आकाश का गुण शब्द ये भी बताया है कोई इसमें यहाँ पर उत्तर नहीं है पहले जो आपने कहा था, था कि ये जो दर्शन है, यहाँ पर तो आकाश की चर्चा है एक नित्य आकाश तो ये पांचो ना ना पांचो तत्व नित्य तो तो उसमें, प्राथ उसमें प्राथ प्राथ कोई आपत्ति नहीं है जिसके आकाश की चर्चा है और पंच महाभूत वाला आकाश है इसके साथ साथ वो परमाणु वाला नहीं है नहीं ये आपने ये तो, तो, तो, तो रिकॉर्ड तो भी है ना पहले का भी रिकॉर्ड होगा ऐसा तो है नहीं रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना इसमें कोई आपत्ति नहीं मैं कोई हटना नहीं चाह रहा हूँ मैं ये नहीं मैंने मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पंचमा भूतों वाला आकाश भी बोला नित्य भी बोला लेकिन वो परमाणु वाला नहीं है ऐसा बोला नहीं ऐसा कैसे बोलूंगा मैं मैं तो यही बोल सकता हूँ ना दो आकाश है एक परमाणु जन्य आकाश है और एक बिना परमाणु का जो शून्य आकाश है तो तो परमाणु जन्य का मतलब है परमाणु वो वाला, वाला, है वो वाला ऐसा शब्दांतर वाला है मेरी दृष्टि से मैं मैं परमाणु जन्य का मतलब कौन आकाश अरे परमा परमाणु जन्य आकाश का मतलब है परमाणु वाला आकाश है ये है यानी बहुत सारे परमाणु है आकाश के बस ये है हाँ।, हाँ जी पृथ्वी के के के के अंदर अंदर रूप स्पर्श स्पर्श माना क्या दोष आता है आकाश को इसके लेने में है कोई दोष नहीं आता है कोई दोष नहीं आता इन्होंने नहीं बताया तो हम जबरदस्ती क्यों लेकर तो जितना बताए उतना ही ले रहे हैं तो ऐसा है पृथ्वी में शब्द भी है अगर ऐसा कोई कहता है हमें कोई आपत्ति नहीं है वहाँ पर आकाश है इसलिए शब्द है क्योंकि तो यहाँ पर यहाँ पर वो स्पष्ट नहीं किया है आकाश किस किस तरह का आकाश है कोई बात ही नहीं कही वहाँ हाँ जी के आधार पर निर्णय वो तो है ही गुण अनित्य है तो द्रव्य भी अनित्य है गुण नित्य है तो द्रव्य भी नित्य है हाँ तो निर्णय कर लो ना मेरा क्या आपत्ति है पर कुछ ऐसे चीज होते हैं जो अनित्य होकर के भी नित्य होता है जैसे ज्ञान है अनित्य होकर के भी ज्ञान आश्रित द्रव्य है वो नित्य होता है ऐसा हाँ, अभी अभी समय बहुत हो गया कल बात करेंगे पारे के बारे में हाँ जी चर्चा तो हुई है लेकिन जी निर्णय हो नहीं सकता उसमें उसमें निर्णय ही नहीं हो सकता क्योंकि इसका निर्धारण हो, हो नहीं पाए हम निर्धारण कर ही नहीं सकते इन चीजों का इसलिए वो निर्धारण नहीं कर सकते माना यही जाता है पार्थिव है धा, धातुओं में आता है ये पारा इसलिए उसको आ, पार्थिव मानते बस इतना क्यों मानते हैं इसका कोई उत्तर नहीं है तो धा उस, मतलब धातु होने से उसको पार्थिव माना जाता है उसको कारण ये ये धातु होने मात्र से इसको पार्थिव ही क्यों मानते हैं इसका ये तो नहीं है मेरे पास में हाँ जी ठीक है ओंकार ओ